तौ तो पुन पुन ईश्वरो गुररात्में मूर्ति भेद विभागि व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त न शांति शांति शांति अथरोनोपनिषद इसमें है अभी अंतिम प्रश्न का विचार हो रहा है सुकेशा भारद्वाज प्रश्न कर रहे हैं एक आख्यायिका के माध्यम से वो बता रहे हैं आख्यायिका इसलिए कहते हैं कि यह विद्या दुर्लभ है ये दिखाने के लिए कल पूर्व पूर्वपृष्ठा में अर्थात पंचम सप्तम मंत्र पंचम प्रश्न का सप्तम मंत्र उसमें टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी था न पृथक प्रयुक्त तेन टिप्पण इद् अन्यथा कृतं भाति तृतीय तृतीयांत पाठ्यम टीका में जो प्रथम पंक्ति में दिए हैं कोष्ठक में एक पाठ रखे हैं न पृथक प्रयुक्त उसका बाहर में है प्रयुक्त ते नैव तेन जो भाष्य में है द्वितीय पंक्ति में इसी का ही व्याख्यान हो रहा है तो तेने अर्थात टीकाकार ये भाष्य का प्रतीक जैसा ले रहे हैं प्रतीक तो आगे दिए हैं प्रतीक ले करके तेन एव इसका व्याख्यान करेंगे आगे तो उसका व्याख्यान करने से होना चाहिए था कि तृतीयांतम क्योंकि तेन तृतीयांत हैं तो होना चाहिए था न पृथक प्रयुक्त न ऐसे तृतीयांत होना चाहिए था तो इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं तेनेव वी अश्य टिप्पणम टिप्पणम अर्थात टीका अन्यथा कृतम इदम टिप्पणम अन्यथा कृतम भाति अर्थात यह टिप्पण कहीं कुछ अर्थात टीकाकार जैसे लिखे हैं उसमें कुछ कोई अन्यथा कर दिया अलग कुछ कर दिया है अर्थात ये जो कहते हैं न टाइप करने का समय कुछ गलती हो गया ऐसा वो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं कि हैं तृतीयांतम पाठ्यम अर्थात तृतीय विभक्ति को हो करके वहाँ पढ़ा जाना चाहिए था क्योंकि तैयन का व्याख्यान हो रहा है नव पृथक प्रयुक्त तैयन इस प्रकार होना चाहिए अथवा जैसे पाठ है अगर प्रथमांत रखेंगे न पृथक प्रयुक्त यह तेन व अग्रे शेषो द्रष्टव्य अलम तो आगे टिप्पणी में कह देते हैं यश तेन व्य अग्रे शेषो द्रष्टव्य अर्थात दूसरा विकल्प हो गया प्रथम विकल्प हो गया न प्रथक प्रयुक्त न सीधा तृतीया कर दीजिए प्रथमा रखेंगे तो न प्रथक प्रयुक्तः य आगे तेन इस प्रकार की जोड़ लेना है अग्रे शेषो दृष्टव्य इतना अंश तेन और ये जोड़ लेना है क्योंकि प्रथमांत पाठ रख रहे हैं ये दोनों प्रकार के विकल्प यहाँ टिप्पणी कर दे रहे हैं अच्छा आगे जहाँ पाठ चलता था टीका में चतुर्थ पंक्ति में था अक्षर से कारण तो सिद्ध्यर्थ प्रलय अभी तस्म लय आह अक्षर ही जगत का कारण है इसको दिखाने के लिए तस्म वही अक्षर में ही प्रलय इसको दिखाया गया लय आधार कारण आह ततः भाष्य में कहा गया तृतीय पंक्ति में तत एव उत्पद्यत ये सिद्धम बवती न अकारणे कार्य से उपपद्यते जो कारण नहीं है उसमें कार्य लीन होकर के रहे मतलब लय अवस्था में जाएगा यह संभव नहीं है उक्तम च आत्मन ऐसा प्राणो जायते यह प्राण आत्मा से ही उत्पन्न होता है तो कुतः ऐसा प्राण जायते ये प्रश्न होने से इसका उत्तर देते हैं आगे टीका में तदुखते तो है प्रयोजनम आह तो दुखते जो ऊपर पंक्ति में टीका में है अक्षर कारणत्व सिद्ध्यर्थम अक्षर ही कारण है इसको क्यों कह रहे हैं इसका प्रयोजन भाष्य में करें जगतस्य जगत से यमूल तत्ज्ञा निश्चितो अर्थः जगत का जो मूल है उसका परिज्ञान परत ज्ञान परिज्ञान अर्थत संशय ज्ञान जगत का ये संशय मतलब जगत का जो कारण है जो मूल है वही ब्रह्म है इसका परिज्ञान अर्थात संशय विपर्य रहित ज्ञान वही परम श्रेय इति इस प्रकार के सारे उपनिषद में निश्चित अर्थ है यही परम अर्थात जगत अधिष्ठान जो ब्रह्म है इसी का संशय विपर्य रहित ज्ञान यही परम श्रेय है मोक्ष होगा उस ज्ञान से टीका में यद्यपि न कारण ज्ञानात तथापि तस्य कारणत्वे कार्याभावात तद यतीयात्म्ञा मुक्तिणना तक तद्व्यतिकेण कार्यातीय सिद्श आत्मज्ञा परेय परेय यद्य आत्मज्ञान से मुक्ति होगी अद्वतीय आत्मज्ञान अर्थात शुद्ध आत्मा ज्ञान से मुक्ति होगी न कारण ज्ञानात कारण आत्मा का ज्ञान होने से उससे मुक्ति नहीं हो जाएगी ये तो धर्म विशिष्ट हो गया इसमें कारणत्व तो रहेगा तथापि तो यहाँ जगत कारणत्व अक्षरों को कहा जाता है और उसका ज्ञान से परम श्रेय ऐसे जो भाष्य में कह दिया गया उसका स्पष्टीकरण टीकाकार दे रहे हैं यद्यपि कारण ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है तथापि तो तस्य कारणत्वे तस्य अक्षर से कारणत्वे से कारण्वें त व्यतिरेकेण कार्यावात्त कारण व्यतिरेकेण कार्यावात्त घट ये जितने सारे सराबादी मृद कार्य जितने होंगे वो सब कारण व्यतिरेकेण उनका सत्ता नहीं है यही छांदव्य उपनिषद में तत्वमसी प्रकरण में ये बात बताया गया वाचारंभण विकारो नामधेय मृत्ति सत्यम कहा गया तात्पर्य वहीं कहा जाता है कि जो कार्य होते हैं वो कारण से भिन्न नहीं होते हैं उससे क्या लाभ होगा कहते हैं कि कार्यावत् तद व्यतिरेकेण कारण व्यतिरेकेण कार्याभावत् तद अद्वितीयत्व ज्ञानम सिद्ध्यति थी जो अक्षर कारण जो हुआ है वो अद्वितीय है ऐसे ज्ञान सिद्ध हो जाएगा क्योंकि कार्य को लेकर के द्वितीय की भ्रांति होती है जब कार्य कारण से भिन्न नहीं हुआ तो फिर अद्वितीय कारण ही सिद्ध हो जाएगा फिर और कारण वास्तविक कारण तो उसमें नहीं रहेगा इति अद्वितीय आत्मज्ञात परम श्रेय ये भाष्य में कहा गया तादृश आत्मज्ञान अर्थात वो अक्षर जिसमें सारे कार्य अध्यस्त मात्र है अधिष्ठान से भिन्न नहीं होते हैं इसके लिए और सब श्रुति प्रमाण देते हैं टीकाकार आत्मा व इदम एक एव अग्र आसित ऐसे वो उपनिषद का मंत्र एक एक दे दिए वहां और एक जोड़ लेने का है एक एक एक आत्मा व इदम एक एव अग्र आसित केवल आत्मा ही था एक एव अर्थात द्वितीय कुछ नहीं था अरे जो इदम जगत कहते हैं वो आत्मा ही था उसे भिन्न कुछ नहीं था स एतम एव पुरुषम पुषम ब्रह्म ततम अपश्यत एक तमएव पुरुष ब्रह्म यही जो पुरुष है ब्रह्म ये व्यापक है ततम ततम वास्तविक वहाँ शब्द है तम तत्त विस्तार तनु विस्तार धातु से अर्थात सबसे अधिक विस्तः विस्तृत जो है तम त ललोप छांदस वहाँ इसी आत्मा को जो कि ब्रह्म है वही पुरुष है उसी को अपश्यत देख लिया जान लिया और हम इस प्रकार के अनुभव कर लिया तो यह मंत्र भी ऐतरेय में एक तीन तेरह अर्थात तो प्रथम अध्याय को छोड़ छूट गया है आगे प्रज्ञानम ब्रह्म ये भी तो उपनिषद का ये भी तीन एक तीन थोड़ा संशोधन कर लीजिए नहीं तो खोज करके देख लें छोटा उपनिषद है प्रज्ञानं ब्रह्म ये तो महावाक्य है स्पष्ट है प्रज्ञानं चैतन्यँ जो चैतन्यं प्रत्यात्मूपेण अनुभव हो रहा है वो ही ब्रह्म है व्यापक जगत अधिष्ठान है आगे पाठ संशोधन करना है स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अमृत सम प्रज्ञेन प्रजेन आत्मना तो प्रज प्रज्ञा इसी प्रज्ञा आत्मा प्रज्ञा अर्थात ज्ञान रूप जिसको प्रज्ञान ब्रह्म कहा गया वही आत्मना न समभवत अमृत हो गया तो इसी जो प्रज्ञान कहने से जो प्रत्येक आत्मा चैतन्य रूप उसी को आत्मत्व न जान करके अमृत हो गया मुक्त तो हो गया ये भी अति तरीय ही है ये तीन एक चार है आगे छान धो के देते हैं सदव एक अद्वित सदव सौम्य इदमग्र आसद एककम अद्वित कुछ शब्द बीच में और नहीं दिए टीका कारण एक संख्या दे दिए दिए छो एक उपक्रम्य ये छांदो में आरंभ हुआ उपक्रम में आगे आचार्यवाण पुरषो वेद ये भी दे दिए संख्या दे दिए ये उसी मंत्र में है आगे आचार्यवान पुरुष वेद आगे तस्वे चिम यावत् नक्ष अथ संपत्स्ये ये पूरा मंत्र हो गया वहाँ एक ही मंत्र है आचार्यवान पुरुषो वेद तावद चिम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्ये आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यवान तो सभी का होते हैं तो यहाँ आचार्यवान अर्थात प्रशंसनीय प्रशंसनीय अर्थात श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जिनका है वही वेद वेद अर्थात वही ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर ज्ञान प्राप्त करने से कहते हैं विदेह मुक्ति हो जाना चाहिए कहते हैं कि तस् तवद चीरम यावन न विमोक्षे विमोक्षे अर्थात जब तक तो शरीर पात नहीं हो जाता है उतने ही उसका विलम्ब है अथ संपत्ति यह जब स्थूल शरीर से मुक्त हो जाता है फिर विदेह मुक्त हो गया तो शुद्ध ब्रह्म के साथ अपना पूर्णतया ऐक्य आगे अथ संपक्ष इतना ही ये मंत्र है मतलब वो छांदोग मंत्र यहाँ पूरा हो गया ये जो छांदो्य छ चौदह दो पूर्व में दिया उसको अथसम्पत्सय के बाद लिखना अच्छा था ये दोनों ही एक ही मंत्र में है जैसे सदैव सद एव एकम एव अद्वितीय को एक ही मंत्र कर दिया चांदो्य छः दो एक यद्यपि बीच में कुछ शब्द नहीं है इसी प्रकार की यहाँ भी आचार्यवान पुरुषो वेद अथ संपत्सी ये भी एक ही मंत्र में है ये पूर्व में जो चांदे के छः चौदह दो दिया है उसको बाद में अथ संपत्ति के बाद में रखेंगे आगे मुंडुति दे रहे हैं तमे वेकम जानथ आत्मान अमृत से अन्य वाचो विमुंच सेतु ये मुंडक ये औतर्य लिख दिए उसको भी संशोधन कर लीजिए मुंडक दो पाँच है ये यिन द्यौ पृथिवीश्चातरिक्षम वो ओतम मनः सह प्राणीश सर्वे ऐसा पूरा मंत्र है जिस परमात्मा में द्यौ पृथ्वी अंतरिक्ष ये सब और वो त वो तर्थात इसी में ही वो आश्रित है मन भी इसी में प्राण प्राणीश प्राणी इंद्रिय सब इसी में ही आश्रित है आगे कहते हैं तम एव एक आत्मा जानत उसी एक ही आत्मा को केवल जानना है ये प्रसिद्ध मंत्र है मुंडक का क्यों जानना है कहते हैं कि अच्छा आगे भी कहते हैं अन्य वाचो ये बाकी और से वृथा सृष्टि विषय का संसार विषय का ये सब संसार विषय का तो दूर हो गया उसे तो हट ही जाना है सृष्टि विषय का ये भी और व्यर्थ है एकमात्मा न जान था अभी अधिष्ठानों को जानने का महत्व बुद्धि तो रखना है अध्यस्थता तो जानते जानते हो गया बहुत अमृत से सेतु सेतु अर्थात प्राप्त करवाने वाला जैसे एक पार्श्व से अन्य पार्श्व को जाने के लिए नदी में सेतु कहा जाता है इसी प्रकार की तत्व प्राप्त करने के लिए यह सेतु माध्यम है ये मुंडक दो दो पाँच आगे बृहदारण्य का दे रहे हैं अहम् ब्रह्माष्टमी थे प्रसिद्ध मंत्र है ये भी ऐतरीय लिख दिए मंत्र मतलब लिखते हैं हम लोग लिख दिए गलत हो गया ये भी बृहदारण्य का है ब्रह्मबा इदम अग्र आशी तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्माष्टमी थे तस्मात् तत्सर्व अभवत ये एक ही मंत्र है बिहदारण्य के एक चार दस इत्यादिशु निश्चितम इत्यर्थ है जो भाष्यकार ने कहे निश्चितो अर्थः ये कहाँ सर्व उपनिषद निश्चित निश्चितो अर्थ कहते हैं यही सब उपनिषद है जिसमें ये, जिस ये अर्थ निश्चय किया गया जगत अधिष्ठान यही ब्रह्म है वही प्रत्यगात्मा है इसी का ज्ञान से ही परम श्रेय प्राप्त होता है आगे टीका में यह भी तादृक आत्मज्ञाव सर्वात्म भाव श्रेय उक्त इतिहात यह प्रश्नोपनिषद में विशेष करके ष्ठ प्रश्न में तादृग आत्मज्ञात उसी आत्मज्ञात्म अर्थात जो जगत का उत्पत्तिथान है स्थिति और प्रलय ये सभी अवस्था तो, में जो जगत का आधार है उसी प्रकार की आत्मज्ञाएव सर्वात्म सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा सर्वात्म भाव अर्थात बाकी सब केवल मेरे में कल्पित है इस प्रकार की निश्चय होगा यही सर्वात्म भाव होने से श्रेय उक्त सर्वात्मन भाव इसी प्रकार की बुद्धि में दृढ़ता आ जाती है भाष्य में अनंतर च उत्तम और बाद में भी कहा गया यह सर्वज्ञ सर्वो भवती य अनंतरम ऐसे भाष्यकार कह रहे हैं क्योंकि पूर्व में दिए आत्मा ऐसा प्राणो जायते ये तृतीय प्रश्न का तृतीय मंत्र हुआ आगे चतुर्थ मंत्र का चतुर्थ प्रश्न का दसम मंत्र में आया स सर्वज्ञ सर्वोभवती अंतिम एकादश अंतिम है सर्वज्ञ सर्वोभवती जो जान लेता है यह प्राण आत्मा से ही आया है इस प्रकार की वहां अध्यात्म अधिदेव ये सब को जो जान लेता है स सर्वज्ञ सर्वो भवती थी। टीका में वृत्तम वर्तिष्य मानम आह वृत्तम यहां तक अर्थात जो हो गया पंचम प्रश्न तक ये सब कह दे वृत्तम अनुदय अनुवाद करके अनुदय में धातु क्या होगा बद को संप्रसारण बच्ची सोपी यजादी ने कहा बच्ची सोपी नहीं है आगे। वदी सो यजाद्या शिवरी में न उसमें आया यजादि में ये आया है अनुदय अनुदय अर्थात तो अनुवाद करके वर्तिष्य माण आह आगे जो आएगा उसके लिए कहते हैं वर्तिष्य माण यह कर्म निशानच हुआ लिट में कर्म निशानच आह भाष्य में कहते हैं वक्तव्यम तो च तरी तद अक्षरम सत्यम विज्ञेयम् इति। अभी यह जो अक्षर हो गया जगत अधिष्ठान जिसका ज्ञान से परम श्रेय प्राप्त होता है अभी वह अक्षरम को फिर कहाँ है वह सत्यम पुरुषाख्यम अक्षरम ये कहाँ है जो कि विज्ञेयम इसका जानना अभी अभिप्राय है क्योंकि जिसका ज्ञान से मोक्ष होगा उसको जानना है तदर्थो आगे भाषा में तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्य उसी के लिए अर्थात जगत अधिष्ठान जो सत्य है अक्षर है उसी का ज्ञान के लिए ये ष्ठ प्रश्न आरंभ किया जाता है टीका में तस् शरीरानत्व उक्ति द्वारा तस्य तर प्रत्यत्म तो जो जगत अधिष्ठान है अक्षर है वो उत्तर देंगे वहाँ कि वो जगत अधिष्ठान अक्षर कहाँ है कहेंगे यही यह अंत शरीर इस प्रकार के आचार्य उत्तर देंगे तस् तथा जगदधिष्ठान अक्षर से शरीरस्थ उक्तिरा शरीर अंत तस्थर अंदर में ही है कथन के द्वारा तस्य प्रत्यगात्म ज्ञानार्थम तस्य ब्रह्मणः अक्षर से प्रत्यगात्म प्रत्यगात्म अर्थात अक्षर से प्रत्यगात्म अर्थात अक्षर ही प्रत्यगात्मा है जो ब्रह्म है वही प्रत्यगात्मा है ऐक्य कथन किया जाएगा उसका ज्ञान के लिए प्रत्यगात्मत्व ज्ञानार्थम ज्ञानाय इदम् ये षठ प्रश्न आरंभ हो रहा है भाष्य में वृत्तान्वाख्यानम च विज्ञान से दुर्लभत्वख्यापन तद्लब्यर्थम मुक्षक्षूण यत्न विशेष उत्पादनार्थम वृत्त से जो घटना हुआ कोई राजपुत्र आया हमारे पास हमको ऐसे प्रश्न किया हमको पता नहीं था उत्तर ये सब इतना आख्यायिका क्यों सुनाए ये तो घटना हो गया है कहते हैं वृत्त से अन्वाख्यानम आख्यानम कथनम जो घटना पहले हो गया था उसको क्यों फिर ऋषि कह रहे हैं विज्ञान से दुर्लभत्वख्यापन तो ये जो ज्ञान है जो ष्ठ प्रश्न का उत्तर में जो कहा जाएगा ये दुर्लभ है इसको बता करके तर्लब्ध्यर्थम यह ज्ञान का प्राप्ति के लिए मुमुक्षियों यत्न विशेषो उत्पादनार्थम मुमुक्षियों में अधिक यत्न उत्पादन करने के लिए क्योंकि दुर्लभ है अर्थात सर्वत्र प्राप्त नहीं हो जाएगा सबको प्राप्त नहीं हो जाएगा तो अपने में पहले अधिकारित्व तो, अधिकारित्व तो अर्थात अधिकार ये अधिकार पहले अपने में संपादन करना होगा तभी जा करके हो पाएगा इसलिए अधिकार संपादन में महत्व बुद्धि रखने के लिए कहा जा रहा है भाष्य में हे भगवान संबोधन करते हैं सुकेशा भारद्वाजा पिपलाद महर्षि का नामतह हिण्यनाभों नाम कौसला कौसल्यजपुत्र जाति क्षत्रियो उपेत उपगम्य एत उच्यम प्रश्न अपृछत अच्छा ठीक है तो ये सुकेशा भारद्वाज और पीपल आदि को कह रहे हैं हिरण्यनाभ नामपुत्र का नाम है हिरण्यनाभ और कौशलाय भौसल्य राजपुत्र जातितः क्षेत्रीय राजपुत्र है क्षत्रीय जाति का मेत्य उपेत्य का अर्थ तो कहते हैं उपगम्य पास में आकर के उपगम्य तम एत उच्यम प्रश्न अपृछत तो यह कहते हुए प्रश्न पूछा एक तम अच्छा तो फिर हे भगवान इति एक उच्च मानो प्रश्नम अप्रुछता ये भी हो जाएगा अर्थात धीरेन्द्र ने नाभ राजपुत्र आकर के सुकेशा भारद्वाज को कह रहा है हे भगवान यह कहते हुए प्रश्न पूछा तो दोनों पक्षों से संभव है कर ले सकते हैं प्रश्नमत टीका में प्रश्न में अर्थात प्रष्ट्य जो उसको पूछना चाहिए था आ गए षोड़श कल पुष इस विषय का प्रश्न किया तो षोड़ षोड़ संख्या कला अवयवा इव आत्मनि अविद्याध्यात युषे सोएम षोड़श कलस्तम षोड़श कल हे भारद्वाज षोड़श कलम इसका व्याख्यान देते हैं मंत्र में जो है षोड़श कलम सोड़श संख्या का कला कला अर्थात तो अवयव सोड़ संख्या का अर्थात सोलह जो शब्द है उसका व्याख्यान दे दिए इतना संख्या वाले कला कला का अर्थात तो अवयव अवयव आत्मा में कहाँ हो जाएंगे कहते हैं कि इव अवय इव आत्मा में अविद्या अध्यारोपित तो रूपा अविद्या से आत्मा में अध्यारोपक किया गया कहाँ अध्यारोपक कहते हैं यस्मिन पुरुषे आत्मनि स्वयं एं षोड़श यह आत्मा षोड़श हुआ जिसमें अविद्या से यह षोड़श कला ये, ये अध्यारोपित तो किया गया है तो आगे कहेंगे षोड़श कल प्राण इत्यादि नाम पर्यंत सोएंषोड़शकलस्तम षोडसकल उड़शकल को भारद्वाज इस प्रकार के प्रश्न करते हैं पुरुषम पुरष वेत्थ बीजानशी षोड़ पुरुषम वेत्थ वेत्थर्थ बीजानशी जानते हैं तम अहम राजपुत्र कुमर पृषवत अभ्रूव उत्तवान्स्म इम वेद यंग पृछसी अहम तम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम सब समानाधिकरण है मैं उस राजपुत्र को और राजपुत्र कहते कुमार कुमारम पृष्ठवंतम जो आकर के पूछता था अभ्रुवम हमने उसको कहा अभ्रुवम का अर्थ कहते हैं उक्त लंग का रूप हुआ न अहम इमम वेद यम तम पृछसी जो जिस विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं उस स्वर्ण सकल पुरुषों को मैं नहीं जानता हूँ एवं उक्तवती अपि मयि अज्ञानम असंभवा असंभावत तम अज्ञाने कारणम अवादिश एवं उक्तवती अपि मयि उक्तवती मयी समाधिकरण है अर्थात हम ऐसे कहने पर मेरे में अज्ञान असंभावत वो राजपुत्र ये संभावना नहीं कर पाया कि मेरे में भी अज्ञान हो सकता है ऐसा वो नहीं कर पाया अर्थात वो माना कि इनको तो ज्ञान होना ही चाहिए ऐसा जो असंभावयनतम राजपुत्रम तम उस राजपुत्र को तो अज्ञाने कारणम अवादिशम मेरे में ये ज्ञान नहीं है इस विषय मतलब इसको स्पष्ट करने के लिए हम कारण भी उसको कह दिया क्यों कहना पड़ा कहते तो राजपुत्रों को विश्वास नहीं हुआ कि हमको ये बात पता नहीं है बोल करके तो उसका अविश्वास को अनुभव करके हमने उसको कारण भी कह दिया कि मेरे में ये ज्ञान नहीं है अज्ञान है अज्ञान होने में जो कारण है वो भी कारण अर्था प्रमाण ये प्रमाण भी हम कह दिया मतलब उसको राजपुत्र को कह दिया टीका में पूर्व पृष्ठ है अज्ञान कारणम अज्ञान कारणम अर्थात तो अज्ञान संभावनायाम कारण राजपुत्रों को लगा कि इसमें अज्ञान नहीं हो सकता है संभावना ही नहीं है अभी ऋषि कह रहे हैं कि मेरे में अज्ञान का संभावना है इसके लिए कारण हमने उनको बता दिया क्या कारण भाष्य में कहते हैं यदि कथनचित अहम इम त्वया पृष्ठम पुरुषम अवैधिशम वि अस् कथम शिष्य गुणवत्ते अर्थिने ते तोभ्यम न अवश्यम न उक्तवा अस्मि न ब्रुयाम् इति अर्थः यदि अगर कथंचित किसी प्रकार से अगर अहम् इमम् इमें पृष्ठ तुम जो पूछा उस पदार्थ को अगर हम किसके बारे में पूछा कहते हैं पुरुष वह जो पुरुष है सकल पुरुष यदि मैं जानता होता तो अवैधिशम दिशं, अवैधिशम का अर्थ विदित अस्मी अगर मैं जानता होता तो कथम अत्यंत शिष्य गुणवत्ते अर्थिने ते तोभ्यम न अवक्षम आप शिष्य गुण वाले होकर के यहाँ आए हो अर्थात श्रद्धा और ये सब जो उपलक्षण होना चाहिए अत्यंत शिष्य गुणवत्ते अर्थिने शिष्य का गुण भी आप में है और आप अर्थी आप जानना भी चाहते हैं जिज्ञासु हैं इस प्रकार की व्यक्ति को ते तुभ्यम ते का अर्थ तुभ्यम तुमको न अवक्ष्यम नहीं कहूँ ये कैसे होता न उक्तवान अस्म न ब्रूयाम कैसे न कहू ये दोनों में रिंग का रूप दे दे अवेदिशम अवेदिशम में तो लूंग का दे दिए मंत्र में भी अवैधिशम है ना न मंत्र में भी अवैधिशम है न अवश्यम तो ये तो लिंग का रूप दे अर्थात तो अनिष्पतो गम्यमान कहते हैं अगर हमको पता होता तो मैं कैसा नहीं कहता न ब्रुयाम ब्रूयाम लिंग का रूप दे लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पतो तो यहाँ लिंग भी हो जा सकता है जा। आगे भाष्य में भूयो अप्रत्ययम प्रत्यय इव आलक्ष्य प्रत्यय तुम अभ्रुवम हम ये बात कहा उनको कि अगर हमको पता होता हम आपको कैसे नहीं कहता ये बात कहने पर भी भूयों पुनःपि पुनः पि अप्रत्ययम ईव आलक्ष्य उनको संभावना अर्थात ग्रहण नहीं हुआ फिर भी वही सोचते हैं कि ऋषि को पता है और हमको नहीं बता रहे हैं अप्रत्यय अर्थात हमारा जो वचन कि अगर मेरे को पता होता हम आपको कैसा नहीं कहता ये वचन उनमें ज्ञान नहीं करवा पाएगा पाया अर्थात हमारे अंदर में जो अज्ञान है वो ग्रहण नहीं कर पाए ठीक है मैं कहते हैं अप्रत्यय है मिति अविश्वासम इत्यर्थ उन्होंने विश्वास नहीं किए इसको आलक्ष्य इसको जान करके प्रत्यय उनको फिर अर्थात निश्चय करवाने के लिए हमने कहा अब्रूव कह सूल सूलन वेशो अन्य सतम आत्मा अन था कुर अमृतम अयथ अयथता अभीवदति यहाँ सरशिष्यति शोष उपैति यहाँ लोक परलोकाभ्या विचिदे विनश्यति स मूल सह सह विग्रह दे दिए सह मूल वह मूल सह को स की सूत्र से हो जाएगा वो वोपसर्जन से मूलें सह एक अर्थ देते हैं अन्यथा अत अन्यथा अवन अर्थात तो, अपना स्थिति जैसे है अन्यथा संतम कुछ अन्य प्रकार है किंतु आत्मानम अन्यथा कुर्वन अपने आप को अन्य प्रकार से दिखाना अर्थात अगर हमको ये बात पता है तो कहेगा कि हमको पता नहीं है और अगर पता नहीं है तो कहना कि हमको पता है ये सब ये मिथ्या है अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कूर्वन अन्य प्रकार से दिखाता हुआ अनम ये मिथ्या है ये अन्यथा संतम का अर्थ टीका में देते हैं ज्ञानिनम संतम अन्यथा कुर्बन अज्ञानिनम कुरबन आरोपयन इत्यर्थ जानता हुआ भी मैं नहीं जानता हूँ इस प्रकार के आरोप करता है क्योंकि वो तो वास्तव स्थिति नहीं है अगर जानता है तो जानता ही है किंतु नहीं जानता हूँ इस प्रकार के आरोप करता है भाष्य में अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा कुर्बन अनृतम ये मिथ्यावाद हो गया कपट हो गया अयथार्थभूताथम अभिवदति अयथार्थभूत कहता है यथार्थभूत जो पदार्थ जैसा है ऐसा नहीं कहता अन्य अर्थ में कहता देता है अयथार्थभूतम अभिवदति वो कहता है यह जो इस प्रकार कहता है सपरिशुष्यति वो शोष को प्राप्त करता है अर्थात उसका जीवन व्यर्थ तो होता है जीवन व्यर्थ होने का मतलब इसका तत्व इसके पीछे वही है तो कि जब कोई मिथ्या कह देता है कपटाचार करता है वो जगत को सत्य मान करके करता है ना जगत को मिथ्या मान करके करता है सत्य मान करके करता है तो उसका जीवन तो व्यर्थ हो गया अर्थात जैसे पदार्थ है ऐसा नहीं कह करके अन्य कुछ कह देता है अर्थात कुछ प्राप्ति कुछ हानि का भय ये सब से बचना चाहता है ये तो जगत को सत्य मानता है इससे कैसे होगा ज्ञान तो फिर अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करता है यही हो गया कि परिशुष्यती ये अन्यत्र है अन्यथा सतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किम ते नृतम पापम चोरे पहारिना ऐसे सनत सुजातियों में ये बात है और अन्यत्र भी है अच्छा यही बात है दुष्यंत शकुंतला का विषय में जब दुष्यंत नहीं पहचानते हैं शकुंतला को तो शायद शकुंतला ये बात कहती है <coughs> अन्यथा संतम अन्य प्रकार से होता हुआ अन्यथा प्रतिपद्यते तो सनसुजाती में तो अर्थात हम वास्तविक है कूटस्थ असंग चैतन्य स्वरूप है अन्य प्रकार में हम वास्तव है किंतु तो नहीं जान कर के मैं जीव हूँ दुखी हूँ सुखी हूँ इस प्रकार की जो मानता है तो क्या क्या कहते हैं कि किम ते न कि, किम पाप तेन न कृतम क्या पाप उसके द्वारा नहीं हुआ क्यों पाप हो क्या कहते चोर है किसका चोरी क्या आत्मा अपहारिणा तो आत्मा को ही छुपा दिया वो तो जैसा आत्मा का वास्तविक स्वरूप हो उसको प्रकट नहीं करके अन्य उपाय से दिखाना तो यही जैसा यहाँ कहते हैं ज्ञान है किंतु कहेगा मेरे को पता नहीं है ये चोर बुद्धि हुआ इसलिए अर्थात शब्द आचरण ये चिंतन ये सब में इस प्रकार होना चाहिए तभी तो जा करके परिशोषण नहीं होगा नहीं तो शोष शोष अर्थात तो वही जगत सत्य तो बुद्धि वही जन्म मृत्यु चक्र वही चलता रहेगा धीरे धीरे सुधार लेना पड़ता है अभ्यास करना पड़ता है ये सब साधन है लगे रहना है उसमें शोषण उपेति यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्य थे यही यह लोक में भी नाश हो जाएगा और परलोक पर परलोक भी अर्थात पुनः इसी लोक में आएगा हो सकता है कोई और नीचे योनि भी प्राप्त हो जाएगा दुष्कर्म हुआ है यत तो एवं ज्ञाने तस् यत तो एव जाने तो अर्थात सुकेशा भारद्वाज ये कहते हैं वो राजकुमार को यत तो एवं जाने जाने का कर्ता कौन होगा अहम् क्योंकि मैं इस प्रकार जानता हूँ अर्थात ये श्रुति का बात है तस्मात्मी अहम अनम बक्तुम मूढ़वत जैसे मूढ़ मूढ़ तीन नंबर टिप्पणी दिए श्रुति सिद्धांत अजानन मूढ़ यथा अनृतम भक्ति तदवत्थ श्रुति का जो सिद्धांत है उसको नहीं जानता हुआ मूढ़ अन्यतम भक्ति अर्थात मिथ्या कहते हैं अर्थात कहते ना कपड़ा बदलने से पहले इसमें को हो जाना चाहिए अर्थात ये सब बदलने के बाद और मिथ्या ये सब नहीं होनी चाहिए और कभी हो जाता है कि इतना कठिन परिस्थिति है कि सत्य बोला नहीं जा सकता है चुप रख देना और बहुत हुआ तो कह देंगे हम कह नहीं पाएंगे ऐसा घटना हुआ हम कह नहीं पाएंगे वो जानेगा कि इसको पता है नहीं कर रहा ठीक है ये हमारा प्रारब्ध है तो वो हमको जाना कि मतलब ये कुछ छुपा दिया कुछ किया हाँ ठीक है उतना हमारा प्रारब्ध है किंतु तो हम मिथ्या क्यों कहेगा तो इस प्रकार की हमेशा अर्थात सत्य में ही रहना है कुछ हासिल करने के लिए छोटा मोटा मिथ्या कह देना ये सबसे एकदम दूर रहना है तो पाप अगर हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित कुछ कर लेना है ये सब बहुत आवश्यक है किसी भी महापुरुषों का जीवन में देखेंगे पाप हो जाता है तो प्रायश्चित तो करते हैं तो आवश्यक है तो उसे अर्थात मन में एक शक्ति आती है आगे इस प्रकार की तो दुष्कर्म नहीं करेगा और मन में धीरे धीरे शक्ति आएगी कि इस प्रकार परिस्थिति में हम क्यों घिर गया ये पाप क्यों कर दिया तो आगे जब उसका प्रायश्चित तो करेगा मन में इतना शक्ति रहेगी आगे इस प्रकार की स्थिति में वो गिरेगा नहीं है ना क्यों है इस प्रकार क्यों करना है जो होगा जितना होगा उतना ही तो प्रारुद्ध है ये सब मिथ्या कपट आचरण ये सब क्यों करना है तो अगर वो सब करना है मिथ्या कार्य करना है कपट आचरण करना है तो फिर क्या ये सब वेदांत तो ये तो खाली अर्थात <coughs> इसका फल नहीं होगा जगत को सत्य मानते रहेंगे और वेदांत तो का विचार करेंगे उससे काम नहीं होगा या तो एवं जाने ऋषि तो कहते हैं तस्मान न अहामि अहम अनृतम भक्तुम इसलिए मिथ्या कहने का हमें योग्यता नहीं है न अर्मी अर्थात हमारा संस्कार ही वो नहीं है कि हम इस प्रकार कर पाएगा मूढ़वत जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो कर लेते हैं स राजपुत्र एवं प्रत्यायितस वह राजपुत्र को इस प्रकार के जब हम मतलब दो बार कह दिया तुष्णिम वो फिर मौन चुप होकर के ब्रीडित हो। ब्रीडित, ब्रीडित लज्जित राजपुत्र लज्जित हो गया तो क्यों लज्जित हो गया राजपुत्र कहते हैं चार नंबर टिप्पणी अस्थाने कृतश्रम्वाद अमुष्य ब्रीडा इति गम्य राजपुत्र सोचता है कि इतने दूर जंगल में आया कि व्यर्थ हुआ हमारा समय और शक्ति का अपचय हो गया व्रीड़ित मंत्र में है व्रीड़ित तस्में स तूषणी रथम आरू्य प्र बबराज तो चला गया ठीक है वाष्यकार कहे हैं ब्रीडिता नहीं तो मान लेना ठीक है ऋषि का दर्शन तो हुआ चलो इतना ही तो लाभ है न सेतव्य महावृक्ष से भीतव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम् नास्ति छाया कहना महावृक्ष का सेवा करना चाहे जिसमें फल भी होता है छाया भी होता है किंतु दूर से फल पता नहीं चला गर्मी का समय में गए पास में अगर यदि दैवात फलों में छाया कहना अनिवार्य थे दर्शन तो हुआ महापुरुषों का तो इस प्रकार के मान ले सकते हैं रथम आरूह्य रथ आरोहण करके प्र बबराज तो फिर जैसे आया था ऐसे चला गया प्रगतवान यथा आगतम जैसे आया था ऐसे पुनरावर्तन राजकुमार चले गए टीका में कथम ते न अवश्यम इति अनेन सूचितम अर्थम आह यदि हमको पता होता तो कथम ते न अवश्यम तुमको मैं कैसा नहीं कहता ये जो ऋषि का वाक्य है इसके द्वारा क्या सूचित अर्थ है क्या राजा कहन ऋषि क्या कहना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं अतो न्यायत उपसन्नायोग्याय जानता विद्या एव न वक्तव्या इति वक्त सर्वासुपस्थासुत भवति अतो न्यायत न्याय तो विधिबद्ध श्रद्धा के साथ जो आता है उपसन्नाय जो आता है जिज्ञासु होकर के उत्सुक होकर के आता है आप कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं किंतु जो वास्तव जिज्ञासु होकर के आता है श्रद्धा के साथ उपसन्नाय योग्याय योग्य है तो उपसन्न फिर योग्यय उपसन्न हुआ किंतु इसमें योग्यता नहीं है जो जैसा कहा जाएगा जो लघु सिद्धांत को नहीं पढ़ा आकर के सिद्धा कहेगा कि हमको सिद्धांत को मदद आप पढ़ा दीजिए कहेंगे ठीक है वो श्रद्धा है किंतु उसमें सामर्थ्य नहीं है में उसका सामर्थ्य बनाना पड़ता है कोई आ जाता है मैं ये पढ़ना चाहता हूँ पहले पूछते हैं आप ये पढ़ें क्या ये पढ़ें क्या नहीं पढ़ें तो पहले इसको पढ़ लीजिए तो अगर श्रद्धा है तो मान लेगा बात हाँ ठीक है आप जैसे कहेंगे ऐसे पढ़ेंगे तो बता देना कहा है ये आचार्यों का कर्तव्य होता है बता देंगे ऐसे ऐसे क्रम से पढ़ना न्यायतः तो उपसन्नाय योग्याय जानता जो जानता है अर्थात जिसके पास विद्या है जानता उसके द्वारा विद्या वक्तव्या उसको तो विद्या देना ही चाहिए दे ही विद्या विद्यार्थी ने तो विद्या विद्यार्थी के लिए तो विद्या देना ही है विद्यार्थी का जो ये सब गुण होना चाहिए श्रद्धा होना चाहिए योग्यता होनी चाहिए सेवा भाव होनी चाहिए वक्तव्य एवं वक्तव्य एवं और अनृतम च न वक्तव्यम अर्थात नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है मैं ये नहीं कर पाऊंगा ये ये सब नहीं है हाँ ठीक है हमारे पास समय नहीं तो आप वहाँ जाइए समझिए पढ़ा रहे हैं अथ आप वहाँ पढ़िए ये पढ़िए ये सब कुछ ना कुछ उसका व्यवस्था कर देना है अनृतम च न वक्तव्यम अनृत नहीं कहना चाहिए सर्वासुपी अवस्थासु इति सिद्धम बोति किसी भी अवस्था में अनृत नहीं कहना चाहिए यह तो ऋषि है वो तो मतलब राजकुमार का बात चल रहा है वो तो गृहस्थों का बात है और साधु अर्थात तो कितने ऊंचे हम लोग का आचरण होना चाहिए तम अच्छा हाँ अगे भाष्य में तम पुषम्वा अर्थात ताम पृछाई मम हृदय विज्ञेन शल्यम स्थित क्वासो वर्तते विज्ञयः विज्ञय इति जिस स्वर्ड सकल पुरुषों के बारे में वो हिरण्य राजकुमार हमको पूछा उस पुरुषों को अर्थात उस पुरुष के विषय में त्वा का अर्थ त्वा पृछ्यामी ये त्वा कोई सिद्ध अर्थ है ना कोई गलत अर्थ है सिद्ध अर्थ है तो पृछ्यामी क्यों पूछते हैं कहते हैं मम हृदय शल्यमेव स्थितम मेरा हृदय में वो तो चुभता है शल्यम एवं क्यों शल्यम एवं कता आया नहीं वो मेरे को पूछा मेरे को पता नहीं था ये बात नहीं है कहते हैं विज्ञात है ना मेरे को ये जानना है इसलिए वो मेरे को चुपता है क्योंकि जो चीज़ जानना है वो जब तक तो पता नहीं चला तब तो तक वो अंदर में वो रहेगा ऐसे इसको कहाँ से पता करेंगे कैसे पता करेंगे कभी कभी कुछ चीज़ खोजने के लिए ये पुस्तक देखोग इसमें तो कहीं मिला नहीं फिर उसको देखो आगे छुट्टी में देखेंगे क्योंकि बहुत खोजना पड़ता है कभी कभी ऐसा हो जाता है शल्यम टीका टिप्पणी पांच नंबर शल्यम एवं वाह शल न ये नहीं है शल्यम स्थितम बानाग्र अच्छा टीका में हाँ टीका में है, हा, हा, है जो विज्ञे है वो शल्यम स्थितम अर्थात हमारा हृदय में वो शल्य जैसा है टीका में है कहते हैं याव जिज्ञासित न ज्ञायते ताबद तद हृदय शल्यवत भाषत इति शल इव इति इतिम जो जिज्ञासित है जो उसको जानना चाहते हैं जब तक न ज्ञायते जब तक वो नहीं जाना जाता है तावत तब तक तद हृदय हृदय में शल्यवत भाषते शल्यवत भाषते अर्थात कांटा जैसा लगता है ये तो अभी पता नहीं है ये तो पता नहीं है फिर हम लोग सोचते रहेंगे तो पता नहीं ठीक है छुट्टी का दिन जाएंगे महाराष्ट्र के पास तब तो ये पूछ लेंगे कोई विषय का जब तक तो समाधान नहीं होगा अगर वास्तव तो उसमें अर्थात तो रुचि है उस विषय में तो फिर जाके पूछते हैं पहले खोजते हैं हम लोग कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर जाते हैं शल्यम यो इति उत्तम इसलिए शास्त्रीय कोई शंका होती है तो उसका खोज करके समाधान ये निकलना चाहिए इसमें एक लाभ भी ये होता है कि हमको एक चीज़ पता नहीं है हम बहुत सारे पुस्तक खोजते हैं तो उससे क्या होता है हाँ अगर हमारा समय अधिक और उच्च मार्ग में जा रहा है अर्थात तो हमको और कुछ हम चिंतन कर पा देते अब ये खोज रहे हैं इसमें समय जा रहा है वो अलग बात है नहीं तो अगर हम व्यर्थ का कार्य में जा रहे हैं उससे बेहतर है कि शास्त्र के पीछे खुश रहें कुछ ना कुछ खुश रहें तो प्रारंभिक अवस्था में जब हम कुछ आरम्भ करते हैं पढ़ाना इत्यादि कहीं कुछ नहीं मिलता है तो दो चार शास्त्र खोजते रहें ऐसे उसमें कोई समय का अर्थात ये विनियोग हुआ ये कोई उसका नष्टन नहीं हुआ इस प्रकार के अर्थात समय भी हमारा थोड़ा उसमें लग जाता है अगर हमारा मन नहीं तो अन्य व्यर्थ में जाता है व्यर्थ कर्म में हम चले जाते हैं तो इस प्रकार की सब कर्म में लगे रहना अच्छा आगे तस् मंत्र अर्थात यह राजकुमार आकर के प्रश्न कर दिया और ऋषि ने उत्तर नहीं दे पाए ये सब कथा पूरा हो गया आगे उतर देते हैं अर्थात वास्तव जो राजकुमार का प्रश्न अभिऋषि कर रहे हैं महर्षि को मंत्र में तस्में स होवाच इहेव इंतः शरीर सौम्य सपुरषो यस्ने षोडशकला इति तस्म तस्में सुकेशा भारद्वाजा स स पिपलाद महर्षि ह उवाच उत्तर दिए इहेव अंत शरीर यही वो अर्थात इसी शरीर में तो शरीर में कहते हैं शरीर का ऊपर भाग हो जाएगा कहते हैं नहीं नहीं अंत शरीर है शरीर का अंदर में अर्थात हृदय में हृदय में यह परमात्मा है व्यापक परमात्मा कहते हैं हृदय आकाश में उपलब्ध होता है हृदय शब्द बुद्धि बुद्धि में उपलब्ध होते हैं परमात्मा इसलिए बुद्धि में उपलब्ध अर्थात बुद्धि में जब रहकार वृत्ति होती है उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं उसी को अनुभव कहा जाता है साक्षात्कार इसलिए कहा जाता है कि हृदय में है सौम्य संबोधन करते हैं स पुरुष वह पुरुष इसी हृदय में ही है पुरुष उस पुरुष में एताह षोड़श कला प्रभवंती ये षोड़श कला इसी पुरुष में ही पुरुष से ही उत्पन्न होते हैं और पुरुष हृदय में ही है भाष्य में तस्मी ह उवाच तस्मे अर्थात सुकेशा यह व अंत शरीर हृदय पुंडरिकाकाश मध्ये है सौम्य अंत शरीर का हृदय हृदय पुंडरिकमें जो आकाश है वो आकाश में आकाश में अर्था बुद्धि बुद्धि के स्थान है हृदय है सौम्य संबोधन करते हैं सपुरुषो न देशांतरे विज्ञाया ये ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा भगवान को जानने के लिए कोई वन में कोई गुफा में ये सब जाने का व्यर्थ है विज्ञय वहाँ जाना नहीं जा सकता है यस्मिन यनता उच्यम षोड़शकला प्राणाद्या प्रभवती उत्पद्य जिस अधिष्ठान में वही अर्थात पुरुषे उस पुरुष में वो, वो अधिष्ठान है एकता उच्यमान षोड़श कला आगे चतुर्थ मंत्र में षोड़श कला ये कहा जाएगा स प्राणम असृजत इत्यादि ये सब आगे प्राणाद्या प्राण प्रथम कला कहा जाएगा प्रभवंती प्रभवंती अर्थात उत्पद्य यही अधिष्ठानों में पुरुष अधिष्ठान है इसी में ही षोड़श कला उत्पन्न होते हैं आज यहाँ तक ओ सं मित्र षण वरुण षण नो भगत बृहस्पति ष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायव तमे वा प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम शशम सत्यमवादिशम तन्मा तन्मे तद रे हावीम हाविदार ओ शाति शांति श्राति सू